गोरान का महान पलायन एस्टेड लिंडग्रेन चित्र मैरिट यह गोरान बैल की कहानी है जो कई साल पहले एक ईस्टर वाले दिन अपने खलिहान से भाग निकला हो सकता है कि वो अब भी आजाद हो शायद आइए जाने क्या हुआ गुरान एक बहुत बड़ा बैल था वह स्वीडन में किसी के खलिहान में अन्य गायों और उनके छोटे बच्चों के साथ रहता था गुरान आमतौर पर एक अच्छे स्वभाव वाला बैल था जो लड़का खलिहान में जानवरों की देखभाल करता था वो भी बड़ा दयालु था उसका नाम स्व था कोई खड़ा रहा लेकिन इस ईस्टर वाले दिन गोरान गुस्से में था आप पूछ सकते हैं कि उस दिन उनका मूड इतना खराब क्यों था हमें उसका कारण कभी पता नहीं चलेगा शायद किसी बछड़े ने उससे कुछ असभ्य बात कह दी हो या फिर शायद गायों ने उसे छेड़ा हो खैर जो भी बात रही ने अपनी जान बचाने के लिए खलियान के दरवाजे से बाहर भागने में गनीमत समझी फिर गोरान ने गुस्से में स्वयंसन का पीछा किया खलियान के बाहर एक मैदान था जो एक बाढ़ से घिरा हुआ था स्वयंसन गेट में से निकलकर भागा और फिर उसने गेट को गोरान की नाक पर कस कर पटक दिया क्योंकि बैल स्वयंसन पर वार करने वाला था जैसा कि आप जानते हैं कि वो ईस्टर का दिन था और किसान और उसका परिवार फार्म हाउस में शांति से अपना नाश्ता कर रहे थे वो एक खूबसूरत दिन था और किसान के बच्चे खुश थे इसलिए नहीं कि वे ईस्टर की प्रार्थना के लिए चर्च जा रहे थे बल्कि इसलिए कि उनके पास पहनने के लिए नए जूते थे और इसलिए कि सूरज चमक रहा था और वे दोपहर बाद घास के मैदान के पास की नदी में खेलने जा रहे थे लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं गोरान की वजह से उनकी योजना सफल नहीं हुई नीचे खेत में गोरान इधर से उधर भाग रहा था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था स्वयंसन बैल को बाढ़ के दूसरी ओर से असहाय होकर देख रहा था और भय से कांप रहा था जल्दी ही सभी किसान उसकी पत्नी बच्चे नौकर और खेत में काम करने वाले मजदूर गुस्से में बैल को देखने के लिए दौड़ पड़े तब तक यह खबर पूरे देश में फैल गई एक शक्तिशाली बैल शेर की तरह दहाड़ते हुए इधर उधर दौड़ रहा था मीलो दूर स्थित घरों और झुपड़ियों से लोग इस नाटक को देखने को आतुर थे वे सभी एक शांत ईस्टर वाले दिन एक उत्साहजनक घटना से खुश थे कार्ल दौड़ते हुए सबसे पहले आया वो सिर्फ सात साल का था और वो बहुत तेज दौड़ता रहा। आया वो एक छोटा स्वीडिश लड़का था जो एक फार्म पर रहता था बिल्कुल हजारों अन्य लड़कों की तरह उसकी आंखें नीली बाल सुनहरे और नाक बह रही थी अब तक गोरान को फरार हुए दो घंटे हो चुके थे और कोई भी उसे शांत नहीं कर पाया था किसान ने कोशिश करने का फैसला किया उसने गेट के अंदर कदम रखा और बैल की ओर कुछ दृढ़ कदम बढ़ाए वो एक बड़ी गलती थी गोरान ने इस इस्टर वाले दिन पर नाराज होने का फैसला किया था और वो उसी तरह रहने वाला था और वो उसी तरह रहने वाला था उसने अपना सिर नीचे किया और वो किसान को मारने दौड़ा अगर किसान इतने तेज दौड़ नहीं पाता तो शायद उस दिन कुछ अशुभ हो जाता पर जैसे ही वो गेट से वापस भागा गोरान ने किसान की सबसे अच्छी पतलून में छेद कर दिया दर्शकों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कुराए कैसी मूर्खतापूर्ण स्थिति थी गायें खलिहान में रंभाने लगी उनके दोपहर के दूध दूंने का समय हो गया था लेकिन उन तक पहुंचने के लिए मैदान को पार करने की भला हिम्मत कौन करता कोई नहीं क्या होगा अगर गोरान अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से गुस्से में रहेगा एक छोटे लड़के ने पूछा वो एक दुखद विचार था फिर बच्चे सर्दियों की शामों में खलिहान में लुका नहीं खेल पाएंगे ईस्टर का दिन आगे बढ़ा सूरज चमक रहा था और आसमान नीला था पेड़ों पर पहले पत्ते दिखाई दे रहे थे सब कुछ उतना ही रमणी था जितना कि स्वीडन में ईस्टर के दिन हो सकता है लेकिन गोरान बेल अभी भी गुस्से में था बाढ़ के दूसरी तरफ लोग चिंतित होकर आपस में चर्चा कर रहे थे अगर कोई गोरान के पास एक लंबे डंडे के साथ जाए और फिर वो उसकी नाक के छलने में डंडे को अटका दे या अगर गोरान इतने गुस्से में रहा तो शायद लोगों को उससे गोली मारने के ये मजबूर होना पड़े गाय जोर जोर से चिल्लाई क्या कुछ किया जा सकता था कार्ल नन्ना बहती नाक वाला फार्म पर काम करने वाला लड़का बाड़ पर बैठा था गोरान उसने कहा अगर तुम यहां आए तो मैं तुम्हारी सिंगों के बीच तुम्हें खरोच दूंगा अगर, अगर गोरान ने उस लड़के की बात समझी भी तो भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया सूर्य में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि गोरान क्रोधित होना चाहता था लेकिन गोरान ने उस लड़के की प्यारी सी आवाज को बार बार सुना यहां आओ गोरान मैं तुम्हारे सिंगों के बीच खरोज दूंगा शायद अंत में गुस्सा होना उतना मजेदार नहीं था जितना गोरान ने सोचा था वो थोड़ा हिचकिचाने लगा और फिर झिझकते हुए कार्ल की ओर चल पड़ा कार्ल ने दोस्ताना शब्द बोलते हुए अपनी छोटी गंदी खेत में काम करने वाली उंगलियों से गोरान की सींगों के बीच खरोच दिया गोरान को अपने सिर को खरोचने देते हुए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा फिर कार्ल ने गोरान की नाक के छल्ले को मजबूती से पकड़ लिया और बाढ़ के ऊपर मैदान में चढ़ गया क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेटा कोई चिल्लाया धीरे धीरे और सावधानी से कार्ल गोरान के नाक के को उसके स्टॉल तक छोड़ने के बाद खलियान से बाहर आया तो किसी भी स्पेनिश बुलटर को कार्ल से अधिक तालिया की जयकार नहीं मिल सकती थी हाँ तालिया और जयकार दो सिक्के और एक थैले में एक दर्जन अंडे युवा बुल फाइटर का इनाम थे मुझे बैलों की आदत है कार्ल ने समझाते हुए कहा आपको बस उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए फिर कार्ल घूमा और अपने घर की ओर चल दिया उसकी जेब में दो सिक्के और हाथ में अंडों का एक थैला था कार्ल अपने ईस्टर दिवस से काफी संतुष्ट था देखो वो जा रहा है पीले भोजपत्र के पेड़ों के बीच से एक छोटा स्वीडिश बुल फाइटर